नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष नई किरण कार्यक्रम में जैसे कि आप सभी जानते हैं जैन गुरुजी जी तीर्थ नियोजक ध्यान योगी आचार्य अरविंद मुनि जी हमारे साथ उपस्थित हैं और इन्हें विशेष यूपी गौरव के सम्मान से सम्मानित किया गया है इनके कार्य को देखकर और वैसे ये विशेष जो है ये सब काम करते हुए पर्यावरण प्रेमी भी हैं और आध्यात्मिक प्रेमी भी है और जहाँ भी जाते हैं उस जगह का जो है अनुभव करते हैं और लोगों को उसके बारे में बताते भी हैं तो स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कैसे हैं आप आनंद आनंद माता की कृपा है जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल आपका स्वास्थ्य ठीक है बिल्कुल ठीक है, है और मैं चाहूंगा की आप इस अध्यात्मिक समागम का थोड़ा सा अपना निजी अनुभव अच्छा सुनाइए हमें दो मिनट प्रजापिता बर्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू हम पहुंच गए हैं जी जी जी <coughs> अभी हम शांतिवन से बोल रहे हैं बिल्कुल मधुबन रेडियो स्टेशन से बोल रहे हैं <laughs> अभी यहाँ की यात्रा करते करते हमको यहाँ पर चार पांच दिन हो गए आज यहाँ से प्रस्थान करना है इससे पूर्व यहाँ पर मधुबन के श्रोताओं को हम अपना यहाँ का अनुभव शेयर कर रहे हैं उनको सुना रहे हैं बता रहे हैं हम्म हम्म <coughs> ये एक ऐसा संस्थान है जहाँ प्राकृतिक दृश्य बहुत ही अनूठा है यहाँ की हर चीज प्रकृति के साथ जुड़ी हुई है बिल्कुल बिल्कुल यहाँ जो संस्थान चल रहा है ये बर्मा कुमारी माउंट आबू का जो ये मुख्य सेंटर है जी ये जो शांतिवन में हम जहाँ पे बैठे हैं तो हम सबसे पहले हम पहुंचे पांडव भवन और पांडव भवन में चार धाम की यात्रा की जैसा कि यहाँ के ब्रह्म कुमार भाइयों ने बताया फिर चलते चलते इसी चार धाम के अंदर एक धाम आता है शांति स्तंभ बिल्कुल फिर हम पहुंचे शांति स्तम्भ के पास तो शांति स्तंभ बाबा की समाधि है यहाँ के जो प्रमुख संस्थापक थे दादा लेखराज जी जिन्हें बाबा के रूप में पुकारा जाता है उनके स्थल पर पहुंचे और जैसे ही हमने ध्यान मेडिटेशन शुरू किया और उस समाधि का स्पर्श किया कुछ ही सेकंड में हम समाधि में पहुंच गए और हमने वहां क्या अनुभव किया पूरे शरीर में एक तरह का वाइब्रेशन शुरू हो गया एक तरह का कंपन शुरू हो गया ऐसा लग रहा कि जैसे एकदम ऐसी जगह आ गए है जहां एकदम शांति आनंद और चित्त वहीं पर ठहर गया मन वहीं पर लग गया कुछ मिनट के बाद में जब हमने ध्यान पूरा किया तब हमने जो वहाँ का नजारा देखा बड़ा गजब का नजारा बड़ी गजब की शांति और ये सब वहा पर जो पांडव भवन में चार धाम की यात्रा के दौरान सबसे बड़ी चीज वहाँ पर ये देखी वहाँ एनर्जी इतनी हाई लेवल की है वहाँ पॉजिटिव एनर्जी का भंडार भरा है जैसे वहां पर बार बार मन में जैसे कोई परमात्मा मिलन की बात परमात्मा को देखने की बात परमात्मा को सुनने की बात यानी परमात्मा के अलावा कोई दूसरा विचार दृष्टिगोचर नहीं होता ये पांडव भवन का सबसे बड़ा अनुभव रहा उसके बाद हम पहुंचे ज्ञान सरोवर ज्ञान सरोवर में भी कई स्थानों का अवलोकन किया फिर हम पीस पार्क फिर हम पीस पार्क भी गए थे ओहो पीस पार्क तो क्या इतना गजब का है हरियाली फूल और ऐसी ठंडी ठंडी हवा की लहरें चल रही है चाहे कैसा भी स्थिति में व्यक्ति वहां आया हो कितनी मानसिक उथल फुथल हो एक बार तो वहां का दृश्य देखते ही एक बार वहां पर बैठते ही उस व्यक्ति को जरूर मन की अस्थिरता खत्म होने लगेगी मन की चंचलता खत्म होने लगेगी और उसे शांति का अनुभव होने लगेगा ये हमारे वहां का अनुभव रहा फिर हम पहुंचे शांतिवन तो शांतिवन में भी ऐसा नजारा देखा तो कुल मिलाकर कर के इस पूरे संस्थान का अवलोकन करने के बाद में हम इस नतीजे पर पहुंचे कोई कोई कोई विलक्षण स्थान स्थान है ये कोई है अद्भुत दिव्य स्थान है जरूर यहाँ पर दिव्य शक्तियों का आवागमन होगा या यूं कहू ऋषि मुनि ऐसे त्यागी तपस्वियों ने यहाँ पे तब तप तपा होगा जो इस भूमि का वाइब्रेशन इस तरह का शांति प्रदान करने वाला बन गया हम यहां पर जितने समय तक रहे ऐसा लगा कि जैसे कोई नई दुनिया में आ गए हैं जब भी मेडिटेशन करते हैं तो तुरंत समाधि में पहुंच जाते हैं <laughs> जब भी ध्यान में बैठते हैं तो ज्यादा समय लगता ही नहीं सीधे हम कायोत्सर्ग में चले जाते हैं जब भी हम ध्यान की मुद्रा में आते हैं तो बस बार बार वही तो प्रभु मिलन की बात प्रभु भक्ति की बात परमात्मा दर्शन की बात वही दिल और दिमाग में घूमती रहती है मैं समझता हूँ ये बहुत जोरदार का अनुभव रहा हम दुनिया में भारत में ऐसे कितने धार्मिक संस्थान होंगे कितनी धार्मिक संस्थाएं होंगी कितने संप्रदाय होंगे मैं तो एक बात और कहना चाहूँगा जो मैंने यहाँ पर विशेष रूप में देखी यहाँ पर जितने भी ब्रह्म कुमार और ब्रह्म कुमारियाँ रहते हैं उनको देख करके उनके जीवन का व्यवहार उनके जीवन का आचरण उनके रहन सहन का ढंग सब कुछ देख करके ऐसा लगता है यहाँ पर कोई अनुशासन करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ तो स्वयं अनुशासित है स्वयं स्वयं, स्वयं से अनुशासित है किसी को कुछ कहना नहीं पड़ता और दूसरी चीज जो यहाँ पर देखी वो यहाँ का मैनेजमेंट तो ये समझ में आया कि जहा ऐसे त्यागी और तपस्वी आत्माएं होंगी जहां ऐसी पवित्र आत्माएं होंगी तो उसका मैनेजमेंट तो कमजोर हो ही नहीं सकता उसका मैनेजमेंट तो अच्छा ही होगा उत्तम अति उत्तम यहां का मैनेजमेंट यहां पर साल भर में लाखों लोग आते हैं कोई ध्यान सीखने आते हैं कोई ध्यान करने आते हैं कोई तपस्या करने आते हैं या कोई यहाँ का अवलोकन करने आते होंगे तो इतनी बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन होना यहाँ की सादगी यहाँ की सफाई यहाँ की स्वच्छता यहाँ का वाइब्रेशन हर किसी के मन को मोहित करने वाला है ऐसा मुझे लग रहा है जी, जी। मैं तो चाहूँगा जब भी कभी मौका मिले तो मैं बार बार ये ज्ञान सरोवर ये पांडव भवन ये शांति वन जरूर आऊँ और अपनी साधना की दृष्टि से अपनी तपस्या की दृष्टि से ये स्थान मुझे बहुत ही उत्तम लग रहा है मैं जी आपके सामने कुछ अपने अनुभव रखे और एक बात अपना वक्तव्य पूरा करने से पहले यह भी कहना चाहूंगा पूरी दुनिया में आज तक हमने जितने चाहे वे शिक्षण संस्थान है चाहे वे धार्मिक संस्थान है चाहे वे योगा के संस्थान है या चाहे वे कैसा भी संगठन है मुझे लगता है कि ये माउंट आबू का ईश्वरीय विश्वविद्यालय संस्थान का यहाँ का जैसा संगठन यहाँ की जैसी एकता यहाँ की जैसी एकरूपता और यहाँ के जैसे निर्मल विचार यहाँ के जैसे पवित्र भावों से जो लोग रहते हैं ऐसा अनूठा संस्थान अभी तक तो कोई दृष्टि गोचर नहीं हुआ मैं यहाँ के संस्थान के संचालक संचालन करने वाले उन सज्जन आत्माओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ और ये आशीर्वाद देता हूँ कि जिस ढंग से वे यहाँ का संचालन कर रहे हैं और हर आने वाली इस दे रूप में जो भी आत्माएँ यहाँ पर आती है वे ऐसी शांति ऐसा आनंद लेकर के प्रस्थान करते होंगे मुझे तो ऐसा ही लग रहा है मैं सब के लिए बहुत बहुत मंगल कामना और बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ ओम शांति ओम शांति चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका थैंक यू सो मच आपने बहुत ही अच्छी तरह से विस्तार से बताया ब्रह्म संस्थान का तीनों विद्यापीठ जो है पांडव भवन शांतिवन ज्ञान सरोवर इन सभी में आपने अपना समय दिया और देखा उन सभी को और एक अच्छा अनुभव करते हुए आप ये संकल्प लिया कि जब भी मौका मिले आप यहाँ पर बार बार आना चाहेंगे अपनी साधना के लिए और ज्ञान अर्जन के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका ओम शांति ओम शांति तो आइए आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही प्यारा सा लोकगीत अभी आपके लिए हाँ, सदनायू मत जाने कि चिड़ा मुहे से अरे जैसे जल बिना माछली तो तड़ पर दिने है। मारो हाली जो चिति तारे मारो बाच तारे हाली जो चिते मारो बाच तारे आदि सूचित अच्छा आ <laughs> tare bharu baati नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में और आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और जैसे कि मैंने कहा कि आज बहुत ही शुभ दिन है क्योंकि आज सद्गुरुवार का दिन है तो हमारे साथ विशेष गुरुजी उपस्थित हैं स्वामी जी अरविंद जैन मुनि जी हमारे साथ उपस्थित हैं और काफ़ी बार जब भी आते हैं यहाँ पर तो रेडियो पे जरूर वो आकर अपनी वाणी का जो है रसवादन करते हैं और हम सभी को उस अमृत का आनंद देते हैं तो आज विशेष अरविंद मुनि स्वामी जी हमारे साथ उपस्थित हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मधुबन के इस प्रोग्राम में आ, स्वामी जी कैसे हैं आप बहुत अच्छा आशीर्वाद आशीर्वाद धन्यवाद शुक्रिया आपका तो मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शक मित्रों को तो थोड़ा कुछ एक ऐसी जो सिचुएशन चल रही है आज वर्तमान में आ, उस चीज को देखकर आपके मन में किस तरह के भाव आते हैं थोड़ा सा हमें आ, जो है अपने वाणी से लाभ दीजिएगा जी वर्तमान के समय में जी जी कुछ स्थितियाँ इतनी नाजुक हो गई है जिससे पूरी मानवता को खतरा हो गया है बिल्कुल रोज सैकड़ों हजारों लोग मर रहे हैं जब दानवीय प्रवृत्तियां हावी होती है जब आदमी का मन पूरी तरह से विकृत हो जाता है तो उसकी सद्बुद्धि से चली जाती है और वो कुबुद्धि के कारण पता नहीं क्या क्या अर्थ का अमर्थ कर देता है अच्छा रास्ता भूल जाता है और बुरा रास्ता ले लेता है और बुरे रास्ते का परिणाम सब लोग जानते हैं वहाँ दुख अशांति घृणा नफरत यही सब होता है बिल्कुल तो मैं अपनी बात को एक रूपक के द्वारा आपको समझाऊंगा जी, जी जी क्योंकि ये कथाएं ये कथानक ये रूपक ये जीवन के उन रहस्यों पर प्रकाश डालते हैं, जीवन की उन समस्याओं के समाधान पर प्रकाश डालते हैं, जिससे साधारण से साधारण आदमी भी समाधान पा सकता है समस्या को समझ सकता है और कारण का निवारण हो सकता है बिल्कुल बिल्कुल इसी बात को मैं अपने रूपक से शुरू कर रहा हूँ जी जी जी तीन लोग परमात्मा के पास गए और परमात्मा से बड़ी बिन्ती की बड़ी अरदास लगाई हे प्रभु आप कृपा करो समय बड़ा खराब चल रहा है आप कृपा कर दो आप कुछ वरदान दे दो सब कुछ अच्छा हो जाएगा परमात्मा ने हंसकर कहा तुम्हें वरदान चाहिए बोले हाँ हम तीनों को वरदान चाहिए बोला अच्छा ठीक है तो तुम तीनों बैठ जाओ <laughs> और अभी मैं तीनों से बात करता हूँ बिल्कुल <laughs> तो परमात्मा के कहने से तीनों को स्थान दे दिया तीनों बैठ गए परमात्मा ने सोचा एक एक से बात करूँ तो अच्छा रहेगा तो पहले एक आदमी को बुलाया उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है बोले मेरा नाम रूस रसिया जिसको पहले सोवियत संघ कहते थे बोले रूस हो तुम बोले हाँ बोले अच्छा बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए ऐसी ऐसी क्या बात हो बोले नहीं नहीं बात तो कुछ है नहीं है बात तो इतनी सी है और ये समस्या का समाधान नहीं हो रहा है इसलिए मैं आपके पास आया हूँ तो मैं आपसे वरदान चाहता हूँ बोले अच्छा ठीक है मांगो मांगो क्या वरदान मांगते हो बोले प्रभु आप कृपा इतनी करो कि अमेरिका को ये अमेरिका नष्ट हो जाए <laughs> अमेरिका का नाम ही नहीं रहना चाहिए अमेरिका की कोई चर्चा ही नहीं होनी चाहिए परमात्मा ये बात सुनकर के बड़ा विचार भी पड़ गया परमात्मा ने सोचा ये क्या वरदान मांग रहे हो हु भाई बोले बस मुझे तो यही वरदान चाहिए बोले अच्छा ठीक है बैठो बैठो अभी मैं जरा विचार करता हूँ तो फिर बताता हूँ फिर परमात्मा दूसरे को आवाज दी दूसरा व्यक्ति आया भाई साहब तुम्हारा नाम क्या है बोले मेरा नाम अमेरिका अच्छा बोले तुम क्या चाहते हो मैं आपसे वरदान मांगने आया हूँ ऐसी क्या बात होगी बोले बात कुछ ऐसी है वो आपके वरदान के बिना कुछ हो नहीं सकता ये काम परमात्मा ही कर सकते हमारी ताकत तो फेल हो गई हमारी ताकत इतनी लगाने पर भी हम कामयाब नहीं हो पा रहे जी जी अच्छा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं अच्छा अब तुम बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए बोले हे परमात्मा हे प्रभु इतनी सी कृपा कर दो बस हाँ। दुनिया के नक्शे से रूस का नाम मिट जाए <laughs> सदा सदा के लिए रूस का नाम ही हट जाए हम्म तो परमात्मा और गंभीर हो गया बोले अरे ये कोई वरदान होता है मन में सोच रहे थे बड़े गंभीर हो गए परमात्मा बिल्कुल तो परमात्मा ने कहा अच्छा अच्छा ठीक है तुम बैठो तुम्हारे साथ एक तीसरा और आया है मैं जरा उसकी भी सुन वो क्या, क्या तो तो परमात्मा बड़े सोच विचार के बाद में कुछ ही क्षणों बाद में उसको तीसरे को बुलाया उससे पूछा भाई तेरा नाम क्या है बोले मेरा नाम ब्रिटेन अच्छा बोले तुम किस लिए आये बोले मैं भी वरदान मांगने आया हूं बोले ऐसा क्या हो गया बोले प्रभु बस आप ही नैया पार लगा सकते हो मेरी मेरी नैया पार लगाने वाला संसार में एक ही है वो प्रभु मैं आपके चरणों में आया हूं और आप ऐसे परमात्मा हो आप मेरी नैया पक्के पार लगाओगे मुझे पक्का भरोसा है <laughs> परमात्मा पूछा अच्छा भाई आपका क्या है? आपका क्या विचार है तुम क्या चाहते हो क्या वरदान दूं तुझे बोले हे परमात्मा इतनी कृपा करो कि रूस और अमेरिका जो चाहते हैं इनका दोनों का काम हो जाए <laughs> मुझे तो ये दे दो वरदान और मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए अब भाई और बहनों आप ये बात समझ गए होंगे यानी एक दूसरे की हिंसा पर उतारू है बिल्कुल बिल्कुल एक दूसरे को मरने मारने को तैयार है ये ईर्ष्या का कारण ये जलन का कारण ये लोभ का कारण ये लालच का कारण पता नहीं ये ये दानवी प्रवृत्तियां एक इंसान को कहा से कहा ले जाती है आप इस रूपक से खूब अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि चाहे वो घर हो चाहे परिवार हो चाहे राष्ट्रीय स्तर की बात हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात हो आज ये समस्या तो सब जगह है ईर्ष्या हर व्यक्ति के अंदर प्रवेश करती जा रही है और उसका नतीजा है कि हम एक दूसरे का विकास देख करके खुश नहीं हो सकते हम एक दूसरे की अच्छाई देख करके सहन नहीं कर पा रहे हैं होना तो ये चाहिए कि एक दूसरे की अच्छाई होने पर अच्छी बात आने पर अच्छी खबर आने पर अच्छा विकास होने पर अच्छा गुण आने पर उसे बधाई देने जाना चाहिए खुशी प्रकट करने जाना चाहिए अगर ऐसा करेंगे तो ही शांति और आनंद का रास्ता इस संसार में हो सकता है बाकी जो दूसरे रास्ते हैं उससे अमन चैन चला जाता है शांति चली जाती है आनंद चला जाता है प्रेम चला जाता है और इंसान इंसान का दुश्मन बन जाता है तो आज गुरुवार के दिन गुरु के मुँह से आप ये वचन ये प्रवचन ये शिक्षा आप सुन रहे हैं इस शिक्षा को धारण करके कि हम अपने जीवन को सफल बनाने के लिए पहला सूत्र ये धारण धारण कर लें और 24 घंटे ये याद रहना चाहिए कि मैं किसी की भी विशेषता देख करके किसी का भी गुण देख करके खुश होऊंगा हुँ। अगर मैं दूसरों को देख के खुश होऊंगा तो मेरे में भी खुशी आएगी अगर मैं दूसरों की अच्छाई देख करके खुश नहीं हो सकता तो मेरे को खुशियाँ मेरे से दूर चली जाएगी और दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा इसलिए हम अगर दूसरों का रेस्पेक्ट चाहते हैं दूसरों से तो हम रेस्पेक्ट करेंगे तो हमें रेस्पेक्ट मिलेगा हम किसी का स्वागत करेंगे तो हमारा भी स्वागत होगा हम किसी को खुशियाँ देंगे तो हमें भी खुशियाँ मिलेंगी हम यही जीवन का आधार मान कर हम खुश रहें और अपने आप ही खुश रह जाएँगे ओम शांति ओम शांति ओम शम शो शांति स्वामी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बता दिया और आज के समय में जो ईर्षा के कारण वैमानस्य हो रहा है लोग एक दूसरे के दुश्मन बन रहे हैं आपने कहा ईर्षा को अब त्याग कर प्रेम से एक दूसरे के साथ हम रह सकते हैं और प्रेम बढ़ाना भाईचारा बढ़ाना ये जरूरी है जो आपने बड़े प्यार से रूपक के माध्यम से हमें बताया है तो अंतरदृष्टि की बात आपने कही कि हमारा अंतर्मन क्या कहता है हम एक दूसरे का विनाश चाहते हैं अगर हम दूसरे का विनाश चाहते हैं तो इसका सीधा सीधा निशाना आप हाँ अपने आप पर साध रहे हो कि आप अपना भी विनाश कर रहे हो है ना अगर आप दूसरे का कल्याण करते हो तो आपका भी कल्याण हो जाता है तो निश्चित तौर पे हमारी जो है दूसरों के कल्याण की भावनाओं को निर्माण करना जरूरी है दूसरों के हित के बारे में सोचना है तो आपका हित अपने आप हो जाता है तारे आदि बादी चि तारे आवे मल बाजी जो चि तारे आवे भी आदि जो चितेर आए दीर आए आवे अगनू बल तीरिया आवे अभनूरी आदि जो तारे आदि जो कारण आदि जो परदेशोरी परेश्वरी कवली करते कवनी के अगले मांगरा के अगले मांग बाकी ye dikro mari no Just to be there for me.